यजनम क्या जो अन्य का यजन भजन करते ही हो जाएगा ऐसा से उत्तर देते है ये अन्देवता भक्तिम्तेन अभी पूर्वक यजेंगफ अवश्य भाई अन्य देवता भक्ति तो के अभी अज्ञान पूर्वक भजन करते हैं। फिर भी याग, याग करते सर्व पूर्वक परमात्मात्मक ज्ञान के बिना जो योजना करते हैं, याग फलम व्यर्थ ने अवश्य भागी कैसे देते हैं, है टीका देवता अनाभूतिलाधारे भी तब तक देवता अनुरूप फल प्राप्ति तो द्रव्या तंचित कर्म क्या अन्य देवता के यहाँ करने वाले जैसे परमात्मा का ध्यान करने वाले की अपेक्षा निकित ये तो अनावृत्ति फल है आवृत्ति नहीं होगी बहुत दीर्घ काल रहेंगे ब्रह्म में ऐसा नहीं होने पर भी तब तक देवता आगह अनुरूप देवता के यहाँ के अनुरूप फल प्राप्ति अवश्य होती है बस सुनाविका अकिित कर देवता आवश्यक तत्म आशंका पूर्वक अन्य देवता के यहाँ करने वाले यहाँ के फल अवश्य है आशंका करके कथन करते कथन ये शंका है उसका उत्तर है टीका में नियम बल्ली उपहार प्रदक्षि परिभाव आदि संयम पूर्वक जो करते है भूतानि ्रता पितृन याता भूता याद्या जिन्द्रो देवव्रता देवान याता पितृन या भूतेज्या भूतान यानी मध्या जिनोपी मा या जिसका यजन भजन जो करता है उसको प्राप्त करता है देव में व्रत ये शांति देवव्रता देवेश व्रत है शांत व्रता नियम देवत्व को प्राप्त करेंगे पितृन करने वाले पितृ को प्राप्त करेंगे इत्यादि चिंतन करने वाले उनको प्राप्त करेंगे मेरा करने वाले मुझे प्राप्त करेंगे गच्छन देव व्रता देवेश देवव्रता भौतिक व्रत क्या है नियम भक्तिश्चर ये का नियम, नियम क्या है क्या उपहार उपहार प्रदक्षिणा प्रदक्षिणा देना करना करना देवता राधन से भगवत आराधन अन भाष्य में पितृ पितृदेवता के नाम अग्निशाता आदि उनको पितृवता पितृ श्रादी करने वाले पितृ भक्त, उनको प्राप्त करेंगे भूतानी विनायक मातृगण चतुर्भागिनी आदि को प्राप्त करेंगे जो भूतों का याद करने वाले भूताना पूजन या मध्या दिनों अन्य देवता का आराधना अंत कल है अन्य कल भगवत का आराधन करें तो अनतफले यानी मध्य मध्यजनशिला वैष्णव महमेजन कर भाव विष्णु वैष्णव विष्णु केजन कर्णवाज प्राप्त करते भगवत भगवदाराधन शीका में अनफल से देवताधनमें त्यक्त भगवदाराधनमेव आयासम फलातिरिरीकाचद भगवत आराधना यदि अनंत फल है अन्य आराधना देवता की आराधना छोड़ करके भगवत आराधना ही करना चाहिए आया परिश्रम समान होने पर भी फल अधिक है आया फल आते ऐसा करने से कत में समान है कि आया से मान एव न भजनते अज्ञात ते अल्प फल भाव जो होती आयास तो समान महानी बना था जनता परमात्मा पर का वजन ही करते अज्ञान के कारण तेनाली प्राप्त करते है। बराबर है तो इस परीक्षा में किन्तु अल्प फल चाहते अल्प फल प्राप्त करते है अज्ञान के कारण अज्ञान आधीन तेनाली देवताधनता फल तो न्यूनताम दस अज्ञान के कारण अन्य देवता का आराधना जो करते है न्यून फल को करते है अल्प फलकाज अल्प फल होता करते अनंत फल्वाद भगवत आराधनमेव कर्तव्य उत्तम सुकृत्वाच कथाइट भगवत आराधन अनंत फल तो अनंत फल अनंतम फलम इसलिए भगवत का ही आराधना करना चाहिए सुकरत्वाच तो और भगवत आराधना सुकर है अन्य प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम सब करते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए इतने परिश्रम नहीं होता है अन्य प्राप्ति के लिए जितने परिश्रम होता है धन कमाने वाले धन के बहुत परिश्रम करते है कथा प्रवचन करने वाले उसके लिए बहुत तैयारी करते है बहुत समय न लगाते हैं, बहुत करने पहचन करते हैं इतने परिश्रम परमात्मा प्राप्ति के लिए ध्यान और चिंतना जो आदि इतना नहीं होता है किन्तु परमात्मा का भजन सुखर है उसके अभिषेक केवल फल अनंत नहीं सुखर सच्चा का न केवलम मधुमस्म अनावृत लक्षणम अनंत फलम सुखारा धन चा सुख नराधनम सुख आराधन सुख आरा सुख नराधनम सुख आरा सुख मेरा आराधना भी सुख से होता है बहुत आवश्यक नहीं है अन्य देवता भी करने के लिए बहुत आवश्यक है नियम परमात्मा के भजन के, के लिए कोई बहुत नहीं है सुख से आराधना होता है ठीक है भगवत आराधना से शुक्र तो में प्रश्न पूर्वक प्रपंच है भगवत का आराधना पूजन शुकर है प्रश्न करके विस्तार करते कथन ये प्रश्न है इसका उत्तर है। पत्र पुष्प फलम तोय तोयम् यो मे भक्त प्रय्छति अद्भुप नशा प्रयता यो मे भक्तिया तो <coughs> तो <coughs> पत्र प्रय प्रम भक्तुपित तम अहम असना पत्र फल सर जला भी हो फ मिलेगा तो अच्छा है फूल मिला तो अच्छा है नहीं मेरे तो पत्र भी हो जैसे विष्णु के लिए तुलसी है तुलसी के लिए बिल्लो पत्र है तो देखा शास्त्र में बिल्लो पत्र से भी अधिक है दफ्तर पुष्प उस है उससे अपमार्ग है कांटा कांटा है तो वो भी बहुत बिल्वे पत्र से अधिक है ये के बहुत है ये पहले मालूम नहीं था ये अपमार्ग ऐसे ऐसा रहता है वो वो भी चढ़ाना उससे भी श्री जी खुश होते हैं मान लो जो है उपमार्ग भी चढ़ाते श्री जी दुर्गा जो पत्र में था पुष्प जंगल पुष्प भी बहुत है जो कोई पुष्प चढ़ा वो भी तदहम भक्तिप्रृत भक्त सुदात्म, भक्तिपहृत प्रयता श्रद्धा पत्र पुष्प फल जल जो मे मह्यम भक्ति प्रतिपूर्वक तद पत्र भक्तिया पूर्व भक्तिपूर्व प्राप्ति भक्तिपूर्वक अर्पण किया शुद्धबुद्धि ठीक है यदि पुष्पाकूर्वक मदर्थ अर्पित शुद्धचेता तपस्वी भक्तिपुर का पुष्प अर्पण किया मेरे लिए जो शुद्ध चेता शुद्धम चेतोयस्य तपस्वी नाम आराधयती अहम अवधार यानी मैं निश्चय करता हूँ ये मैं आराधन करता शुद्ध तपस्वी तो उसको ग्रहण कर लेता तदाराधन तो से सुक आवश्यक तो माह सुकस्य पर चाहिए ये मत यी यदश्जुह दिख तत्को श्रमदर्पण शी शी, जो कुछ करते हो जो असना खाते हो हवन करते हो दान हो, हो सब तत्मर्पण कुरश परमात्म के अर्पण करो योशि स्वतः प्राप्त स्वतः तो प्राप्त कैसे टीका में बताया था शास्त्रादि प्राप्तम गमन आदि शास्त्र प्रमाण से विधि तो नहीं सामान्य गमन जो, जो कुछ करते हो भी परमात्मा का अर्पण करो कुछ करते समय परमात्मा चिंता न करो अर्पण करो अर्पन से विचार कर चलते ही चिंता करें परमात्मा का परिक्रमा कर रहा हूँ तो भी फल प्राप्त हो जाता है गमनादि करते थे परमात्मा का अर्पण करे परमात्मा केमन कर रहा हूँ या या भोगम भुगते है जो कुछ भोग भोग करते हो अभी परमात्मा अर्पण करो अंतर में परमात्मा अंदर है उनके लिए मैं कर रहा हूँ ऐसा चिंतन करें यद जो होशी जो होवनम नि जो हवन करते हो सतम भारे हवन कोई सतह नहीं जैसे कर रहा है यद करो तो ये शास्त्र प्रमाणी के नाम जो करते हो अर्पण करो हवन हवन ही अपने मन से नहीं है। है से सतम सउतम हवन कैसा है हवन और निर्भरता ऐसी सउतम स्मारतम श्रुति प्रमाण से अर्थात स्मृति प्रमाण से जो हवन करते हो वही हवन होता है कुछ लोग स्तुति स्मृति को छोड़ कर अपने मन से कुछ ना कुछ करते वो हवन नहीं यद् प्रची ब्रम्हणि भी हिण्य अन्ना जो कुछ दान करते हो जो दान करता है ब्राह्मणादी के तपस्सी तपस्रसी तपज करते हो तत्स मदर्पण मत समर्पण परमात्मा के अर्पण करो मत समर्पण तत्सर्व मरियम तो परमात्मा को अर्पण करो किसी की फल की इच्छा नहीं करके सब ब्रह्म अर्पण भगति सर इसे क्या होगा ऐसा संक्रांत से उसका उत्तर देते मोक्ष से कर्म कर्म युक्तात्मा युक्तात्मा बंधन संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्त मापैश्युभा सन्यास एवं शुभा शुभ फल ही कर्म बंधन ही मुख्य से संयासात्मा विमुक्तो नामोपेश शुभा शुभ फल ही शुभ अशुभ फल जिनका ऐसा जो कर्म बंधन है कर्म ही बंधन है कर्म का कुछ कर्म का फल अशुभ है कुछ अशुभ है पुण्य का फल कर्मात्मक बंधन से मुक्त हो जाओगे संन्यास नहीं ये होगा योग, नहीं सन्यास योग, सन्यास योग, होगा नहीं तो आत्महत्या सन्यास योग है ये कर्म है कर्मह से योग है और उसको संन्यास कहा गया क्योंकि फल क्या कर देता है परमात्मा को अर्पण कर दिया सन्यासम का ये योग है करके आत्मातक होकर मुक्त होकर मुझे प्राप्त करो एवं कर्त तव लाभ होता है ठीक है मैं भगवत न ठीक भगवदर्पणबुद्ध सर्वकर्म कर जीवन मुक्त प्रारु्ध कर्माव विधेयक आवश्यक मैं क्या भगवत अर्पण बुद्धा जो सब कुछ कर्म करता है जीते जी मुक्त है प्रारुद्ध कर्म समाप्त विधेयक प्राप्त करेगा शुभाशु फल शुभ फल एवं शुभा शुभ इष्टानिष्ट फलें अनिष्ट इष्ट सदी अनिष्ट नेशम शुभा शुभ फल ये शाम कर्म नाम कर्म शुभा शुभ फलानी शुभ शुभ फल वाले कर्म शुभ शुभ फले ही कर्म बंधनी सुबह शुभ फल वाले कर्म बंधन से कर्म को बंधन है बंधन के कारण है ते कर्म बंधनी एवं मत समर्पण कुरन मुख्य से एवं कहता सब कर्म मेरे में समर्पण करते हुए इन कर्म रूप बंधन से मुक्त हो जाओगे भगवत अर्पण करना मुक्ति सन्यासा अच्छे थी साधन संख्या भर ही थी एक तो गया थी से थी हो तो गया भगवत अर्पण मुक्तो मुख्य से का मुक्त हो जाओगे आगे संन्यासात्मा तो योगा और दूसरा आ गया साधन दो साधन की संख्या होती है उसका नाम निवारण करते दो साधन एक ही उसको ही संन्यास योग जो भगवत है वही सन्यास योग है स्वयं पण क्या ये सन्यास ही सन्यासी क्या त्याग जो कुछ करता है सौ परमात्मा का समर्पण करता है ये सन्यास हो गया जट करोशी जरोसी जिस दान धर्म जो कुछ करते हो तो न उसका परमात्मा में अर्पण करते संन्यास हो गया अपन प्रण नाम हम परमात्मा सौ परमात्मा के लिए समर्पण समर्पण होने से संन्यास हो गया और योग क्यों है कर्म तो आप योग कर्म होने से योग सबन पड़ते हैं संन्यासन्यास योग तेन संन्यास योग है ना युक्त संन्यास योग्यास योग युक्त संन्यास योग युक्त है आत्मा ऐसे आत्मा का अंत करण संसात्मक योग से युक्त जिसका अंत अर्थात ये कर्म करता है परमात्मा कोर्पण करके ऐसा अंत सत्य सन्यासन ऐसा संन्यास योग से युक्त तो होता हुए विमुक्त हो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ जीवन जीते जीवन होता पतिते शरीर प्रार्थ समाप्त शरीर नष्ट होगा महान उपेश मुझे ही प्राप्त कर लो भगवत तो राग देश वत अनिश्वर तम आसंख्या पर राग द्वेश जिसमें रहेगा वो तो सामान्य ईश्वर नहीं हुआ भगवान जैसे राग देश जो उनको अर्पण करेगा उसको मुक्त कर देते अनु नहीं, को नहीं तो राग देश वाला होने से अनिश्वर करके परिहार करते हैं। राग देश भगवान भगवान तो, तो राग देश वाला होगी यह तो भक्त अनुग्रह भक्तों के भी तो अनुग्रह करते अन्य को नहीं करते सब भक्त में राग अन्य में देश ऐसा संक्रांति कदम ऐसा नहीं समूह सर्वभूते सु नमः न प्रियज भक्त मयिते तेसु चाप्यह अहम सर्वूतेषु स मैं न देश न प्रिय संपूर्ण भूत में समान हूँ कोई देश्य नहीं कोई प्रिय नहीं ये तुम हम भक्तिया भजनती भक्तिपूर्व भजन करते हैं मई ते सुपे तो मेरे में, में भक्तिपूर्व भजन करते सम्भ हम इत समल्यो हम सर्वभूतेष सर्वत समान एक रूप से परमात्मा है अधिकुचनी विद्या ब्राह्मणी हम सुनिश्चय सकाग पंडित सम्मेलन सर्वूते नोस् अग्निव अहम दूरस्थ यशीत नापनेति। अग्नि का कोई दोष नहीं कोई दूर में है तो शीत निवृत्ति नहीं होती अग्नि के पास आने पर गर्म लगे उसका स्वभाव है अग्नि से दूर में बैठो तो गर्म नहीं लगे पास में आने पर गर्म लगता है अग्नि शीतम ना अपनाती दूरस्थान दूरस्थान पुरुषाण शीत अपना नहीं करती समीप उप सर्पता अपनायती अब समीप मन पर शीत दूर करती तथा हम भक्तान अनुग्रह नई ऐसा है राग देख करोक ठीक है तरी भगवन अकिंसित करम इतना संख्या राग देश नहीं तो भगवान भजन क्यों करेंगे सबके लिए बराबर हो जाएगा इसलिए उत्तर देता अग्निवत अग्नि के समान ही तत्प्रपंच प्रपंच विचार करते यथा अग्निशीतम नापन दूर था ठीक है भक्तान अभक्ता अनुगृहण तो अनुगृत भगवत तो कथम राग आदि मत भक्तान अभक्तान पर के ऊपर अनुग्रह करते है अभक्तियों के ऊपर अनुग्रह नहीं करने वाले भगवान में राग देशादी कैसा नहीं होगा ऐसा संकाम से करते ये संकांक्षे भजनती तुम भक्तिया महा भक्तिया भजनती वो मेरे में स्थित है मैं उनमें स्थित ये भजनती तुम भक्तिया ये भक्तिया भजन करते ये वरना समाधि धर्मेर महा भजंती धर्म से भजन करते हैं ते तेन भजन भजन से ही भजन का महात्म्य अचिन्त धर्म गुन्नाधर्म महात्म बहुत अधिक है अदिन्त महात्म अचिन्त महात्म ये भजन से ऐसा भजन से परिशुद्धबुद्ध होशुद्ध बुद्धिषा हो। परिशुद्धबुद्ध शुद्धबुद्धि वर्तन थे मेरे समीपे रहते मद अभिव्यक्त योग्य चित्ता मद अभिव्यक्ति योग्य चित्ता मम अभिव्यक्ति मद अभिव्यक्ति मद अभिव्यक्तो योग्य मद अभिव्यक्ति योग्य योग्यम मद अभिव्यक्ति योग्य चित्तम ये साम जिनका चित्त मेरे अभिव्यक्ति के लिए योग्य हो जाता है मद अभिव्यक्ति योग्य चित्ता अतः उनका चित्त योग्य हो जाता है परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए परमात्मा सर्वत्र है प्रकट नहीं होते अंतगण शुद्ध होने पर उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है उस अभिव्यक्ति के लिए चित्त योग्य हो जाता है भजन से शुद्ध होने पर अंतगण शुद्ध होता है तो उनका चित्त परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए योग्य हो जाता है ये भजन से तुम्हारा भक्तिया तू दिया है सुशब्देश विशेष से दुतनाथ यही विशेष भक्तिपूर्वक भजन करशेष तो पर सभी तेजु सभी अहम स्वभावत वर्तमान उनके समीपे मैं स्वभाव रहता हूँ तदनुग्रह जाता है यहाँ व्यापकमें सात तेज सभी के तेज व्यापक हे फिर सक्षेदर्पण प्रतिफल सत्य दर्पण उसका प्रतिपूलन होता है अन्यथा नहीं होता है जीवाला दिवाला तथा तो परमेश्वर अवर्जनीयतः भक्ति निरस्त समस्त कलुष्टु पुरुष सनिध परमात्मा सर्वत्र वर्जनीय नहीं किन्तु भक्ति निरस्त समस्त कल्पस सत्यु भक्ति के द्वारा निरस्त हो गया भक्ति निरस्त भक्ति निरस्त भक्ति निरस्त समस्त कलुशक् भक्ति निरस्त समस्त कलुष यत सत्ता तम भक्ति निरस्त समस्त कलुषम भक्ति निरस्त समस्त कलुषम सत्तम ये जिन पुरुष का सत्व अंत भक्ति निरस्त समस्त कलु से अंत से भक्ति के द्वारा समस्त कल से पाप निरस्त हो गया भक्ति परमात्मा भजन करने से धीरे धीरे करते करते सम्पूर्ण कल नष्ट हो जाता है शुद्ध हो जाता है ऐसा अंतरण वाले पुरुष में सन्निधि उसमें परमात्मा स्थापित हो जाते हैं दैवी प्रकृति में आश्रिता महा भजन तत्व तो पहले कहा है महात्मा नष्टा था देवी प्रकृति को आश्रय का करके भजन करते में। ये भजन तमाश्वर भक्त मेरे न मैं राग निमित राग देश स्वभाव मेरे, मेरे भजन करते स्वभाव स्वभाव न इतरेश् नएतावता सर्वत्र न्वेश जो भजन करें आप प्रकट होते नहीं तो प्रकट नहीं होते सूर्य किरण सर्वस्त्र है स्वच्छता अपने प्रतिफलित होते नहीं होते तो सूर्य किरण का कोई राग द्वेश नहीं परमात्मा सर्वत्रण तो आप प्रकट होते नहीं तो नहीं होते सन्निधि होने का ही प्रकट हो जाना है सर्वत्र ज्ञान के तापी के अंदर भी है सन्निधिता भी है किन्तु वहाँ प्रकट नहीं होते रागद्वेश के कारण ही अंतग्रहण शुद्धि होने से स्वभाव तो प्रकट हो जाते है शुद्ध नहीं प्रकट नहीं होते यही भगवत भक्ति सुवन पापीसा तर अधिकारती सूचय ये जो भगवत भक्ति ईश्वर की भक्ति है उसकी करते कहते है कहते पापियों अधिकार पापर पापियों से पापी पापथ अधिक पाप करने वाले में भी भी भक्ति करने में अधिकार है किसको निषेधन भक्ति करने के लिए परमात्मा प्राप्ति के लिए भी सूचे सूचित कराते भगवान सुनो भक्ति ये नक्त है महात्मा भक्ति का महात्मा सुनो अच्छी सुदुराचारो भजते मान्य भाग सा दुरी सामत्य सम्यक व्यवसि अपिचेत मां अभी चेत सुचार्य मान अन्य बाहक अपिचेत कहन से ऐसा होने पर भी सुदराचारी अपिचेत ऐसा हो भी जितने पापी हो दुराचार दुष्टम आचार्य से आचार्य से दुराचार सुदराचर मतलब अत्यधिक दुराचारी मान अन्य बाहक भजते ऐसा होने पर भी यदि मेरा भजन करता अन्य बाहर और अन्य अन्य भक्ति होकर भगिन स साधुर एवं मंत्रव्य साधु समझना <laughs> साधु निश्चय सम्यक व्यवस्थित तो ही सला सा। तो दुराचार सुदुराचार अत्यधिक अतीव कुत्सितचारो भी निकिष्ट आचरण वाले अत्यंक अत्यंत पापी मनिपर भी यदि भजती म अनन्या भाग अन्य भाग अन्य भक्ति अन्य भक्ति को करके पूरा मेरे भक्ति में लग जाता है साधुरेव सम्यक वृत एवं ज्ञातव्य समझना सम्यक वृत है जितने बातें होने पर तो में लग गया निश्चय करके तो सम्यक वृत्त है सम्यक वृत सदाचारी समझना उसको ठीक है सम्यक वृत्त एवं भगवत भक्त ज्ञातव हेतु सदाचारी भगवत हो समझना क्यों ही सा। का सम्य व्यवस्थित सम्यक यथावत व्यवस्थित साधु बड़ा सा। है इसलिए सदा से संसार लोगो आ, तो इसमें हेतुदया सम्यक व्यवस्थित साधु निश्चय वाला है इसलिए उसको साधु समझना चाहिए हेतु सम्यक व्यवस्थित तो हेतुअर्थ में प्रपंची हेतु के अर्थों को विस्तार से कर त्याग उत्सुज बाह्याम दुराचार अंत सम्यक व्यवस्था सामर्थ्याम दुराचारताम उत्सुज तो साधु निश्चय कर देता है अन्य भाग भजन करता है बाह्याचारूज पहले तो करता था दृढ़ निश्चय करके भजन में लग गया जो दुराचारता बाह्या उसको त्याग करके अंतर सम्य व्यवसाय सामर्थक अंतर अं, अं, अं, अं, अं, अं, अं, अं, अंदर निश्चित तो दृढ़ निश्चय सम्य निश्चय हो गया उसके सामर्थ्य से आगे फल क्षिप्रम भवती धर्म शाति कौंतेय प्रति मे भक्त प्रणश्यति क्षेत्र भवती धर्मांत शीघ्र ही धर्म आत्मा हो जाता है जितने भी पापी हो पापाचार्य छोड़ करके दीर्घ दृढ़ निश्चय करके भजन में लग जाता है शीघ्र ही हो जाता है और शांति नित्य शांति को प्राप्त करता है कमते प्रति ज्ञानी प्रतिज्ञा करो निश्चय दृढ़ निश्चय करो न भक्त प्रणशी मेरा भक्त प्रणास प्राप्त नहीं करता जितने पापी हो आगे भोजन में लग गया कोई कोई लोग को थोड़ा सा भजन करे भक्त करके बहुत पाप करते बोलते हम हाँ, नमे भक्त इसको सूत्र लेकर के हमारा प्रणार नहीं होगा ये भक्त नहीं सब दुराचार छोड़ करके भजन में लग गया तो नमे भक्त पण से दी पाप की पाप आचरण छोड़ करके भजन में लग गया दुर्ग ऐसी प्राप्त तो नहीं करेगा ये नहीं की जान सब पाप आचरण करते रहे थोड़ा कुछ थोड़ा कुछ थुण थुण थुण थुण थुण कर दिया तो बीच बीच में बहान कहते तो का थे थे थे थे थे। तो दुराचार भी करते रहे नहीं। दुराचार का समय त्याग करके भवन में लग गया तो उसकी दुर्गति नहीं, नहीं। दर्म थे थे थे थे है शीघ्र भगवती धर्म आत्मा धर्म चित्त शीघ्र ही हो जाता है सस्व शांति सस्वता नित्यम शांति गति कहता है भगवंत भजमान से कथम दुराचारता परिचरता होती भगवान के भजन करने वाले के दुराचार का त्याग कैसे हो जाएगा आक्षिप्रम होती धर्मत्म सती दुराचारे कथम धर्मचित दुराचार पाप कर्म करता है तो धर्मचित कैसे होगा शश्व शांति उपशम निगत प्राप्त होती उपशम दुराचार उपरम दुराचार से उपरम हो गया ही शांति को प्राप्त करता है किमित तक तो से दुराचारुच दुराचार उपहते चेत न आपके भजन कर्म से दुराचार से उपरती क्यों कहते दुराचार से उपहत चित होने के कारण नास को प्राप्त न रख जाना चाहिए क्यों नहीं होता है दुराचार से उपरती तो भजन करेंगे तो दुराचार से हट जाएगा वस्तु तो भजन हुई ही भजन है लगा तो दुर्गुण नष्ट होना चाहिए यदि दुर्गुण नष्ट नहीं होता है तो भजन शुरू नहीं हुआ ये अपने सब विचार साधक विचार करे भजन करते है तो दुराचार से उपरब्धि होनी चाहिए काम को तो लोभ आदि कम होना चाहिए वो नहीं होता है तो भजन नहीं हुआ ये सब दुराचार से उपरि भक्ति के महात्मा से होती है यदि नहीं तो भक्ति ठीक नहीं पर कम थे प्रतिजानी निश्चिता प्रतिज्ञा करू निश्चित है न मे भक्त प्रणसी मम भक्तो मई समर्पिता अंतरात्मा मत भक्तो ये मत भक्त क्या समर्पिता अंतरात्मा समर्पित अंतरात्मा ये न अंतरात्मा को मेरे में समर्पण कर दिया शब्द से कह दिया कि मैं तो परमात्मा शरण हूँ मैं तो परमात्मा शरण हूँ तो पाप कर्म करते रहे और शब्द परमात्मा के कारण में ऐसे शब्द से बोलने से नहीं समर्पण पूरा पूरा समर्पण हो जाए तो सुख दुख निंदा स्तुति जितने प्राप्त पर शांत रहना चाहिए परमात्मा ही सब करते कराते परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है तो कुछ प्राप्त हो अन्य कोई कुछ कह दिया कुछ कर दिया अन्य के देश क्रोध हो तो नहीं होना चाहिए परमात्मा में समर्पण समर्पित है और इच्छा भी नहीं करे ये प्राप्त हो जाए ये प्राप्त हो जाए समर्पण कर जाए तो परमात्मा जो देते उसमें तृप्त होना चाहिए तभी समर्पण होता है पूरा समर्पण हो जाए तो इच्छा भी नहीं कुछ राग देश काम क्रोध कुछ नहीं जो प्राप्त हुआ संतोष इच्छा ही नहीं करके केवल परमात्मा ही चिंतन करे समर्पण कर दिया मन उस समय अथवा अन्य कुछ भी चिंता नहीं करे मन को समर्पण कर दिया तो मन उस समय ही लगे और कुछ भी चिंता नहीं करे जो प्राप्त हुआ ठीक है कुछ सोचना तो नहीं कर्म प्राप्त आराधा करता सबको और बाकी कुछ नहीं किसके ऊपर कोई दोष नहीं दे करके अपने परमात्मा चिंता करे तब समर्पित अंतर रहना मेरा भक्त न प्रणश प्रणश प्राप्त नहीं करता है नहीं की केवल तो भक्त में हूँ ऐसा करके भक्ति का नाम रूप बना गया भक्त न प्रणस्ती और दूराचारि करते रहे झगड़ा भी करते रहे झूठी बोलते रहे कपड़ा चढ़ी करते रहे और नवे भक्त प्रणस्ती ये सूत्र काम नहीं करता है समर्पित अंतरात्मा अंतर आपने पर नवा भक्त प्रणस्ती होगा इतच भगव्या भगवान की भक्ति अवश्य कर्तव्यात कर्तव्या किंच व्यश्रित ये पाप यो नया। ये स्यु पापयोनय स्त्रि वैश्या शूद्रिय परांगतिं परांगतिं क्योंकि व्यपार मह व्यापार ये पी पाप होने यो पाप योनि वाले योनि ये शांति पाप होने पाप के कारण जन्म जनम जिनका कौन स्त्री स्त्रीय वैश्य तथा शुद्र स्त्री वैश्य तथा शुद्र तेरा गति प्राप्त करते नामी टीका मैं नमे भक्त प्रणसती हेतु मासण भक्ति अधिकारे जाति नियम न्याया नमे भक्त प्रणशती जो कहा गया है हेतु दिया है माँ भी महा व्यापारे ये कहते हुए भक्ति के अधिकार में जाति का नियम नहीं, नहीं किसी जाति का कोई भी भक्ति कर सकता है समर, समर्थ है <coughs> माम ये स्मार्थ व्यपाशित करता माम आश्रय तो नहीं मैं ही उसका आश्रय को ग्रहण कर लिया परमात्मा है मेरा आश्रय शरणी और कुछ नहीं ऐसा ग्रहण करे ये पिछवे पाप यो ने पापा योन ऐसा पाप योन जूनियण मूल कारण, कारण पाप तो तो पाप के कारण जूनिकाजन्म पापजन्म जूनिका जन्म कारण जन्म ये साम के ते ते आ, कौन है पाप जन्म स्त्री वैशा तथा स्त्री वैसा तथा सुधरा तेती गच्छति परांगती प्रकृष्ट प्रकृष्ठ करते सौम्य पुण्यपाप रहता है ब्राह्मण हो तो भी जब दुख हो करता है उसका कारण पाप है सुख हो करता है तो शुद्र भी हो पुण्य के फल सबका पुण्य पाप रहता है उसमें कुछ अधिक पुण्य पाप लेकर के जन्म का निमित्त होता, होता है ब्राह्मण में पुण्य अधिक अंश जन्म होता है थोड़े और कम हुआ तो क्षत्रिय और थोड़े कम हुआ पाप अधिक है तो वैश्य और थोड़े पुण्य कम और पाप अधिक तो शुद्र ऐसे होता में भी कुछ विशेष पाप के अंश स्त्री है ऐसा अर्थ नहीं कि खाली इनके ही पाप है और ब्राह्मणों क्षेत्र में पाप नहीं है ऐसा नहीं, नहीं था था है तो दुख नहीं होना चाहिए दुख होना पड़ता है तो पाप और कुछ शुद्र स्त्री भी बहुत सुख हो करते हैं। तो पुण्य उनका भी है इसलिए कुछ जन्मों के कारण जाति के का, जन्मों के लिए कुछ विशेष पाप के कारण होता है और अन्य पुण्य पाप तो सबका रहता है जिसके कारण सुख दो हो करते है तो यहाँ पाप्य को रखा वैश्व इसलिए की ब्राह्मण क्षेत्र का विषय इसमें थोड़े पाप अन्यत्र वैश्य व कोई भी अधिकार वेद अध्ययन आदि कहा गया तो सर्वत्र वो थोड़ा तारतम्य से सत् अधिक है ब्राह्मण में और रजगुण प्रधान सप्तुण गौण है तो क्षत्रिय में और वैश्य में रजोगुण प्रधान तमुगुण गौण हो जाएगा था वैसे शुद्र में तमुगुण प्रधान रजोगुण गौण हो जाएगा इस प्रकार भी विवाह किया गया है तो उसमें पाप योनि होने पर भी भजन करने में सबका अधिकार ये कहा गया शुद्र बोलो यदि पाप योनि पाप आचाराश्च तम गतिम गति गति तरी उत्तम जाति निमित्ते न संयासादि न किम वा सदते न अभी श्लोक में तो कहा पाप योनि होने पर भी परमात्मा परांगति में आती और दूसरा है पापाचार से अभी शुद्धाचारूर्व श्लोक में कहा भक्ति से परागति को प्राप्त करता है तरी किम उत्तम जाति निमित्ते उत्तम जाति के कारण संन्यासादि के दौरान संन्यासादि से क्या प्रयोजन है किम्बा शब्द शाचार्य से आशंक्य करतेन पुण्य भक्त राजथ अन्यम सुखम लोक मीम प्राप्त भजस्व सुधराचार का त्रिवेश दिया तो किम पुनर्ब्राह्मण पुण्य भक्त राजस्व उनके लिए क्या करना जो पुण्य ब्राह्मण है भक्त राजस्व क्षत्रिय है उनके लिए क्या करना इमितम असुखम लोकम प्राप्य माम भजस्व इसलिए भजन करो अनित्य है असुभ लोक है इसको प्राप्त किया मनुष्य ने प्राप्त किया था और भजन नहीं करो किनर ब्राह्मण पुण्य पुण्य विनय ब्राह्मणगिरीपुण्य भक्त राज्य से, से राजसा उत्तम जातिमता ब्राह्मणादीनातिशयन पागतिरिय तो लस भगवत भजनमें तेरेखा विधात उत्तम जाति वाले ब्राह्मण क्षेत्र अतिशयन परागति परागति अवश्य प्राप्त होता होती है भगवद वचन अवश्य करना चाहिए एवं अतो क्षणभंग असुखम चुखवर्जित लोक्योक मनुष्यलोक प्राप्त मनुष्यलोक साधने दुर्लभम मनुष्य कर्त करके मजस्व वेवन भजन करो ठीक है मनुष्य देहातिरिक्त सुपस्दिदेह भगवत भजन योग्यता अभाव प्राप्त मनुष्य के तद भोजन प्रेतव्य मनुष्य देह से अतिरिक्त पशु में भोजन करना भय करना मैथुन ये सब है भगवत भोजन योग्यता नहीं है अब और अन्य भोग सब में अपने भोजन सबका अच्छा लगता है वो भी अपने भोजन में खुश है अपने किचड़ में टैंकर करके, वो सो आदि कीचड़ में लपेट में भैंस आती हाथी भी अपनी मिट्टी के फेंकता है वो उसमें खुश है जैसे गंगा जोड़ स्नान कर मनुष्य खुश है वो अपने दुर्गंध में लटपट होते वो भी खुश है हम पानी पीकर कर खुश है वो गहनी के पानी पीकर कर पशु पक्षी वो भी खुश सबको भी भोग सब बराबर मिलता है केवल भजन की योग्यता अधिक है मनुष्य में इसलिए इसको प्राप्त करने से मनुष्य तब भजन है परमात्मा व भजन में प्रहित तब प्रकर्ष करना चाहिए ये तो लोग मनुष्य लोग भगवत भक्त इतम भाव हम पृथ्ती भगवत भगवे कैसा करना है इतम भाव का कथम कैसे करना है मन्मना भक्तो भक्तो मद्यामस्या माने वैश्यसी युक्ति वासी महात्मा मतपरायणी मतपरायण मनमना भव मई मनु यश मनमदक्त मेरा ही भक्तो हो मध्याजी मेरा ही अजन शो ममस्को मेरा ही नमस्कार करो मे ऐसे मुझे ही प्राप्त करोगे एवं आत्मा युक्त मतपरायण मुझे ही प्राप्त करोगे मई मनुय से तव सत्तम मनमनाव तथा मद भक्तो मध्य अधिकार मध्य जन श्री लोक महमे च मनस्कुर महे ईश्वर येसीगम से प्राप्त करोगी तिक् तो सी सामान कर ईश्वर भोजन कर्तव्यता देखाते मनम क्या भजम् मन कि भोजन कर साम भगवती भी थे समाधान करके को भगवान एवं आत्मा विवृणी एवं आत्मा अहम् ही भाष्यमी एवं आत्मा जितने आत्मा श्लोक में एवं आत्मा दिया अहम ही सर्वेशा भूतानालभूत कात्मा इसलिए आत्मा मतपराण मैं आत्मा भूता आत्मा परा ची परमा प्राप्त तम तो मुझे इस प्रकार से आत्मित मुझे प्राप्त करोगी ये अतीत पदन संबंध आत्मेशन अहमे परमा तब मे ही परास्य मतपरायण तथा सन आत्मान में से से मुझे प्राप्त करोगे तदम तो मध्यम निरूप्यमें ब्रह्म का निरूपण क्या क्या मध्यम अली नव अधम आराध्याभिधान मुख्य निजन पार्थिन रूपेण प्रत्यक्त ज्ञान परमेश्वर परमेश्वरस्य परम <coughs> आराधन दी अथमा आराध्या मुख्य न अथम के आराध्य भगवान कथन के द्वारा निजे न पारमर्थिक अनुरूपे ना जो पारम स्वरूप वही प्रत्येक अनुरूपेण प्रत्युक्त नहीं प्रत्यक पारिकूपे प्रत्यक्तन प्रत्येगात्म ज्ञान परमेश्वर से परमात्मा ज्ञान अहम सिंह पर ही परमाराधन तो आराधनी आम अस्म ब्रह्मता के द्वारा सोपाधिकम तत्पद वाच्यतम सोपाधिक वाच्य में तत्पथ का वाच्य सर्वज सोपाधिकाय विषित तत्पथ का लक्ष्य शुद्ध उपाधि निरुपाधिकम शुद्धम चैतन्य लक्ष्य कथन किया गया इसमें तत्पथ का लक्ष्यार्थ ही तत्पद का शोधन करने के लिए मध्यम सट के तत्पद का लक्ष्यार्थ का करणय हो गया प्रथम सट में तो वाख्या से ज्ञान होता है इसी श्रीमत परम का श्री शंकर भगवत पूज्य पाठ जगो श्रीमद भगवत गीता भाष्य राज विद्या राजभुज योग नाम नवमो गाय